तो आत्मनिष्ठा में रहने का कुछ प्रकार बदला रहे थे बिजट चुड़ा में जो कि तीन सौ तिरतालीस नंबर श्लोक तक प्रश्न चाहिए आत्माभाव में रहना हो ना, जिस कचरे को पकड़ा है उसको त्यागना पड़ेगा तभी आत्माभाव में रह पाएंगे। ये शरीर आदि को पकड़ा हुआ है विचार से इसको त्यागना होगा तभी आत्माभाव में रह पाएंगे ये कचरे को भी पकड़े रहे और आत्माभाव में भी जाए दोनों संभव नहीं है मुख फुलाना और ठहका मार्ग हंसना दोनों काम एक साथ में दो में से ही हो उपाय तो ये शरीर में जो आत्मबुद्धि बनी हुई है इसको त्यागे बिना आप आत्मनिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर आत्मनिष्ठा प्राप्त करना है तो इनमें अहम बुद्धि को त्यागो शरीर विचार से त्यागो यही प्रकरण आरम्भ कर रहा था तो इसमें कहा कि आरूढ़ शक्तर अहमो विनाश करके कहा था जिस अहम का आरूढ़ शक्ति प्रबल अवस्था में पहुंचा हुआ है अहम देहादी में एक मनुष्य कहूँ किसी प्रकार भी हटाया नहीं जा सकता ऐसा आरूढ़ शक्ति वाला जो अहम है जिसका शक्ति प्रचंड अवस्था में है ऐसे जो अहम है उसका विनाश कर तुम न सक सहस पंडित है विवेकी को भी एकाएक उसका विनाश करना संभव नहीं होगा मैंने अहम यदि प्रबल हो चुका है शरीर में उस अहम को एकाएक विनाश एक के लिए पंडित भी कर नहीं सकता समय लगता है ऐसा कहते हैं क्यों ये जो है ना ये अहंकार की बासना इतना तीव्र है जितने शरीर में गए हैं सब शरीर में अहम अहम होता रहा पशु शरीर में भी ऐसा ही मनुष्य शरीर हो पंदर शरीर हो कहीं भी गया चौरासी लाख में अहम होता रहा तो जो निर्विकल्प नाम के समाधि में निश्चल है जो लोग उनके भी बाद में बासना परेशान करते उस काल में तो वासना दब जाती है समाधि काल में हिन्दुस्तान अनंतरानंद मवा वासना अनंत जन्मों की जो वासनाएं हैं आ, उनको भी पीछा कर जाती है समाधि से उठते हैं फिर तो तू मैंने ये लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं ये देखा है माने ये अहम एकाएक उखड़ने वाला नहीं है अगर इसको उखड़ना हो तो आपको वृत्ति बदल देनी पड़ेगी अहम तो को उखड़ना हो तो वृत्ति बदलना पड़ेगा आत्मागार वृत्ति की तरफ जाइए तो देहागार वृत्ति समाप्त तो हो गई अपने आप अप खत्म हो जानी है आम चला जाएगा ये स्थिति है आगे कहते हैं अहम बुद्धव मोहिन्या योजयि वृत्तिर्बला विक्षेप शक्ति पुरुष विक्षेप यति तदगुण अहम बुद्ध्य मोहिन्या योजयि वृत्तिर्बला विषेप आ... शक्ति पुरुष विक्षेप यति तद्गुणी अहम बुद्धिया मोहिन्या अहम बुद्धिया मोह में डालने वाली है या अहम बुद्धि शरीरादम जो अहम होना ना अहम बुद्धि कैसा मोह में डालने वाला मोह क्या है कुछ का कुछ मानना पागलपना को मोह बोलते हैं है सच्चिदानंद आत्मा और मान्यता बनाइए मैं शरीर हूं यही मोह है इससे बड़ा मोह क्या है आत्मा सच्चिदानंद आत्मा अजर अमर आत्मा मैं मरने वाला हूं करके बैठा यही तो मोह है अज्ञान अहम बुद्धि जो है ना मोहिनी अहम बुद्धि है ये जो तो शरीर आदि में अहम बुद्धि होती है मोह में डालने वाली होती है यह अहम बुद्धि क्या करती है मोहिन्या योजित आवृतेर बलात् आवृति शक्ति को योजना करके ये अहम बुद्धि के माध्यम से आवरण शक्ति पैदा कर देती है विक्षेप शक्ति विक्षेप शक्ति जो अज्ञान के आवरण अंश भी है विक्षेप अंश भी है आवरण अंश कैसा है ब्रह्म नहीं है भगवान नहीं है ऐसा मानता है ढक गया है भगवान आत्मा ढक गया है सब गप है भगवान भगवान कुछ नहीं किसने देखा है हाँ यहां तक चला जाता है आवरण शक्ति के बाद अज्ञान जब छा जाता है तो बड़बड़ाने लगता है जो वस्तु है उसमें नहीं है बना देना यह आवरण शक्ति का प्रभाव क्योंकि अब रशी पड़ी हो कपड़े से ढक गया हो तो रशी है बोलता है कि नहीं है बोलता है नहीं है बोलता है या आवरण शक्ति ऐसे अज्ञान के एक पहम पई, करता है भगवान भगवान कुछ नहीं है किसने देखा जो कुछ है यही है स्वर्ग नरक कुछ नहीं है यही से बदलाने वाले बहुत दुनिया एक नहीं बहुत गुन जो कुछ है यही है भगवान भगवान कुछ नहीं ये जो बोलता है वो आवरण शक्ति के कारण बोलता है माने भगवत बुद्धि को ढक दिया किसने ढका अज्ञान के एक अंश ढकता है सबसे पहले ये आवरण शक्ति कैसे होता है अहमबुद्धि के कारण होता है शरीर में अहमबुद्धि पहले हो गई मैं एक मनुष्य हूं यह भाव में आ गया कहते हैं अहम बुद्धिया एवं मोहिन्या अहम ये विक्षेप शक्ति काम करती है वहां काम करती है विक्षेप शक्ति अहम बुद्धि और आवृत्ति आवरण शक्ति के लेकर के काम करती है विक्षेप शक्ति मैं मनुष्य हूं कहने के लिए विक्षेप शक्ति का परिणाम है है सचिदान आत्मा तो मैं मनुष्य हूं करके चिल्ला रहा है अहम बुद्धि जो मोहिनी है अज्ञान में डालने वाली मोह में डालना मोह मान अज्ञान कोई अता पता नहीं किसी को कहते मोह तो अहम बुद्धि जो है मोहिनी जो अहम बुद्धि है उसको योजयित्वा आवृतेर वाला उसके माध्यम से आवरण वृत्ति जो है हाँ, आवरण वृत्ति को योजयित्वा जोड़ देती है विक्षेप शक्ति विक्षेप शक्ति इसके माध्यम से शरीर में अहम भाव जता करके उसको पहले वाले को ढक देती है किसके द्वारा आवरण शक्ति के द्वारा विक्षेप शक्ति काम करती है आवरण शक्ति से पहले जो वस्तु था उसको ढक दे आत्मा वस्तु को ढक दे शरीर में मोह पैदा करवा करके आवरण शक्ति के द्वारा उसको जो वस्तु था उसको तो ढक देती है अब बोलने लग जाएगा ब्रह्म नहीं है भगवान नहीं है बोलने लग जाएगा फिर इधर क्या होता है विक्षेप शक्ति पुरुष हम विक्षेप ही तत्वी और विक्षेप शक्ति जो है ना इस जीवात्मा को विक्षेप पैदा कर देते मैं मनुष्य हूं फिर ले देन व्यापार पर विक्षेप में डाल देती है पहले आवरण शक्ति के माध्यम से उसको ढक देना जो वस्तु पहले गए ढक देना फिर विक्षेप शक्ति क्या करती है रूपांतर कर देती है था परमात्मा मान्यता बना दे की गई मनुष्य मान्यता बनाती है रूपांतर करना विक्षेप शक्ति का काम है रज्जू में दो काम होता है रशी पड़ी हुई होती है ना जहां सर्वबुद्धि होती है पहले तो अज्ञान का जो आवरण अंश है वो रज्जू को ढक देता है अब रज्जु की जानकारी नहीं होगी आपको ढका हुआ रज्जू ढक गई अज्ञान से तब अज्ञान अंश ने एक काम किया पहला उसके बाद विक्षेप अंश क्या करता है उसको सर्प रूप में दिखाता अज्ञान गई दो काम होता है वो आवरण अंश तो जो वस्तु था उसको ढक देगा जानकारी नहीं होगी अब अब विक्षेप अंश रूपांतर में दिखाएगा उसको किस रूप में दिखाता है वहां सर्प रूप ऐसा तो यहां भी अहम बुद्धि जो मोहिनी है मोह में डालने वाली अहम बुद्धि के माध्यम से आवृतेर बलात्जवा हाँ पुरुषम इस पुरुष पर जिस जीवात्मा को जबरदन अपने कब्जा करके आवृत्ति अंश के द्वारा कब्जा कर लेती है क्यों वस्तु तो डल जाता है उसके बाद विक्षेप शक्ति पुरुषम विक्षेपुण उसके गुणों के कारण अहम बुद्धि के गुणों से क्या होगा अहम बुद्धि के गुणों से विक्षेप शक्ति इस जीवात्मा को परेशान करते माने मैं मनुष्य हूँ गाने लग जाता है ये स्थिति है कहा ये विक्षेप शक्ति को विजय पाना बहुत मुश्किल है बहुत कठिन बात है आगे बोलता हैं विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधा निशेष आवरण शक्ति निवृत्त्य भावे स्फुट पो जलपद विभागे कस्यत्म चभाशय नवंधशूनो विषेपणम न ही तदा यदि विवेकः चन्मृषाथेक विवेक स्फुटबोधजन्यो विभज्ञ दृग्दृश्य पदार्थ तत्वत्मायाद विमुक्त पुनर्न संस्ति विक्षेप शक्ति विजय विक्षेप शक्ति का विजय करना विजय पाना उसके ऊपर विजय पाना विषमो विधात् बहुत कठिन है जब तक आवरण शक्ति का नाश नहीं करेगा व्यक्ति तब तक विक्षेप शक्ति का विजय नहीं पाता है विक्षेप शक्ति से विजय पाना हो उसको जीतना हो विक्षेप विशेष विक्षेप शक्ति को जीतना माने अहम मनुष्य ये भाव खोना हो यही विक्षेप शक्ति के कारण अहम मनुष्य बना हुआ है इस भाव को खोना हो पहले आवरण शक्ति को नाश करना पड़ेगा आवरण शक्ति का नाश करेंगे आवरण भंग होगा तो जो वस्तु जैसा वैसे दिखेगा आपको क्या वस्तु है वहां ब्रह्म होता है वो देखने पर विक्षेप शक्ति चली जाए ये कहा विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधा विक्षेप शक्ति का जो विजय है इसको करना विजय करना विषम है बहुत कठिन है क्यों कठिन है तो कहा निशेषम आवरण शक्ति विनिवृत्ति अभावे कहते आवरण शक्ति का एक लेश मात्र भी न रहने पर विक्षेप शक्ति को जीत पाएंगे आप पहले आवरण शक्ति का नाश करना पड़ेगा अज्ञान का आवरण शक्ति कैसे निशेषम आवरण शक्ति निवृत्ति अभावे निशेष माने एक विशेष शेष न एक अंश भी शेष न रहे जरा जराशा विशेष न रहे इस प्रकार आवरण शक्ति के निवृत्ति के अभाव काल में आवरण शक्ति बनी हुई है उस काल में विक्षेप शक्ति को जीतना संभव नहीं इसके मतलब विक्षेप शक्ति को जीतने के लिए पहले आवरण शक्ति का अनाज करना पड़ेगा और आवरण शक्ति का अनाज किससे होगा आवरण भंग किसे प्रकाश से, से ज्ञान से होता है आवरण भंग किसे जैसे अंधेरा है कमरा उसको भगाना है तो किससे होता है? प्रकाश से भागता है वो तो आवरण है तो आवरण भंग होगा ज्ञान से तत्वमसी आदि महाभाग के जन्य ज्ञान से अहम ब्रह्माष्टमी में, में जब पहुंचता है तो आवरण शक्ति नाश होती ज्ञान केवल आवरण शक्ति का नाशक है तो मैंने आत्मा को ढकने वाली का नाश कर दिया उसने आत्मा प्रकाशित हो उसके नाश होने पर विक्षेप शक्ति का नाश होगा पहले आवरण शक्ति को हटाना पड़ेगा उसके लिए श्रवण मन निर्दया जन्य ज्ञान की आवश्यकता होगी उसके बिना आवरण शक्ति जाना नहीं जब तक आवरण शक्ति है तब तक अहम मनुष्य ये जाने वाला क्योंकि आवरण निशेषम आवरण शक्ति निवृत्ति अभावे लेस मात्र भी आवरण शक्ति के निवृत्ति के अभाव में माने बिल्कुल आवरण शक्ति चली जाए तब उस काल में तो विजय ये विक्षेप शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करना सरल होगा जब तक आवरण शक्ति जीवित है तब तक विक्षेप शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है कहा विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुं तुम विपूर्वो धा करो माने करने के लिए विपूर्वक धाधातु दा करने अर्थ में होता है विषम है विजय करना मुश्किल है किसका विक्षेप शक्ति में विजय पाना मुश्किल है तक, तक जब तक आवरण शक्ति का पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं होगी माने आवरण शक्ति का जब अभाव होगा आवरण शक्ति नहीं रहेगी तब विक्षेप शक्ति के ऊपर विजय पाया जा सकता है और आवरण शक्ति का निवृत्ति किससे होगी ज्ञान से आत्मज्ञान से मैंने पहला आत्मज्ञान हो तो फिर उसमें तो आत्मा को ढकने वाला अज्ञान नष्ट हो गया आवरण शक्ति नष्ट हो जाती तो आवरण शक्ति नष्ट होने के बाद अब रूपांतर में बुद्धि नहीं जाएगी जैसे पहले अहम मनुष्य बोलता था अब नहीं होगा विक्षेप शक्ति भी नष्ट हो जाएगी उसके बाद निवृत्ति होगी कहा क्यों बहुत विचार करना पड़ेगा आवरण शक्ति के नाश किए बिना विक्षेप शक्ति को विजय पाना संभव नहीं जितने भी परेशानियां झेल रहा आज एक व्यक्ति मैं मनुष्य हूं ये भाव में आने पर झेल रहा है दूसरे के कहने पर बोल देगा हाँ मैं ब्रह्म हूं कुछ बोल देगा किंतु अपने आप में वो गाढ़ है प्रगाढ़ है मैं मनुष्य हूं करके वो तो जा नहीं रहा है दूसरे के सामने कुछ भी करे कुछ भी बोले बके किंतु स्थिति ऐसी बनी हुई है मैं एक मनुष्य हूं ये विक्षेप है अज्ञान के कारण बोल रहा है किंतु अज्ञान ने पहला क्या किया उस आत्म तत्व को ढक दिया है आवरण शक्ति ने उसके बाद विक्षेप शक्ति मनुष्य भाव में लाती है मैं मनुष्यों का आने के बाद में फिर दुनिया भर के प्रपंच में पड़ेगा वो हाँ। जो कहता है मैं ऐसा करता हूँ वो भी प्रपंच में ही दिखता है एक व्यक्ति कोई कार्य में लगे दूसरा निंदा करता है किंतु वो भी कुछ न कुछ कार्य में लगा हुआ होता है कुछ न कुछ धंधे में लगा हुआ है व्यापार शरीर संबंधी रहन सहन खान पान बस यही चर्चा इसी में लगा हुआ है ये स्थिति बनी हुई है तो आवरण शक्ति के अशेष रूप से निवृत्ति हुए बेना विक्षेप शक्ति को विजय पाना कठिन है इसके लिए क्या करना होगा पहले आवरण शक्ति को निवृत्ति करनी पड़ेगी तो कैसे निवृत्ति होगी आवरण शक्ति के निवृत्ति के लिए ये छानबीन करना पड़ेगा बुद्धि के द्वारा अपने को छानबीन करना पड़ेगा क्योंकि एक दृक् है एक दृश्य है दो पदार्थ तो होते हैं यहाँ दो पदार्थ माने दृष्टा देखने वाला और दृश्य माने देखे जाने वाला जैसे मकान और यह हम अलग होता है ना ये दृष्टा है और वो दृश्य है वैसे यहां यह भी ये यह शरीर होता है दृश्य और हम होते हैं द्रिक माने दृष्टा पश्यती थी दृक् जो देखने वाला होता है अनुभव करने वाला होता है उसको तो दृक् बोलते हैं हाँ दृष्ट प्रत्यय करेंगे तो दृष्टा बनेगा और खुब करेंगे तो द्रिक बनेगा दृश्य धातु वही है तो दृग दृश्यो स्फुट पयो जलवध विभाग कहते हैं दृग्दृश्ययो विभागे दृग और दृश्य का विभाग करना पड़ेगा तब आवरण शक्ति हटेगी दृग अंश कितना है दृश्य अंश कितना है इसमें छानबीन करना होगा विभाग करने पर कैसा करना करते विभाग करना कहते हैं स्पष्ट विभाग करना होगा स्फुट विभागे कहा पयोजलव जैसे एक गिलास में दूध है एक गिलास में पानी है विभाग होता ही नहीं होता ये दूध अलग चीज है पानी अलग चीज ज्ञान होता है ऐसे ही विभाग यहाँ होना होगा आत्मा एक तरफ जैसे दो गिलास में एक में दूध एक में पानी जलवध विभाग है दृष्टांत पयोजल दूध और जल का विभाग बिल्कुल अलग अलग बुद्धि हो जाए माने अभी तो एक तो बुद्धि हो रखी है यहाँ अलग अलग बुद्धि हो जाए पयोजलव दूध और जल के समान विभाग ऐसा होना चाहिए एक गिलास में दूध हो एक गिलास में पानी हो हमारी बुद्धि कहते थे अलग अलग पदार्थ है एक नहीं है ऐसी बोलती है हमारी बुद्धि ठीक है ऐसे यहां भी बोले हा मैं अलग हूं शरीर अलग बाहर जाने भीतर से बोले अपनी मान्यता में आए दूसरे को सुनाने के लिए नहीं सुनाने के लिए तो कुछ भी बोल सकता है दूसरे को बहकाने के लिए ठगने के लिए कुछ भी कह सकता है अपनी बुद्धि में ये बात बैठ जाए मैं अलग हूँ शरीर अलग शरीर माया का अज्ञान का कार्य है मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ ये बुद्धि में कौन बैठ जाए जैसे दूध और जल का विभाग होता है उसी प्रकार आत्मा और अनात्मा का विभाग हो जाए ज्ञान इसको कहते हैं ज्ञान ये ज्ञान होने पर दृग दृश्यो स्फुटपयो जलबद्ध विभागे जब दृग और दृश्य दो पदार्थ है यहाँ एक दृष्टा है एक दृश्य है दो पदार्थ है दृष्टा माने आत्मा अदृश्य माने शरीर आदि इन दोनों का विभाग किस प्रकार होना चाहिए दूध और जल के समान कभी भी दूध में जल बुद्धि नहीं होती है और जल में दूध बुद्धि भी नहीं होती है दूध दूध है जल जल है ये बुद्धि बोलती है वैसे ही यहां भी हो शरीर अनात्मा है बिल्कुल इसमें जाए बुद्धि अपने बुद्धि स्वीकार करे और मैं आत्मा ये बुद्धि में पहुंच जाए ये विभाग ऐसे विभाग होने पर नशेद तदा आवरणम आत्मनी चावाद करते आत्मा में जो आवरण कर रहा था ढक रहा था आवरण शक्ति उस काल में नाश होगा आत्मा अनात्मा अलग अलग हो जाए बुद्धि में आ जाए तो उस काल में आवरण शक्ति का नाश होगा ठीक है नशे तदा तब जब विभाग करेंगे जब आप आत्मा और अनात्मा का विभाग करेंगे बाणी ने भीतर से स्वीकार करेंगे जब केवल बोलने से तो गांव नहीं चलेगा आपकी बुद्धि बिल्कुल मान जाए कि हाँ यह आत्मा है यह अनात्मा है ऐसा स्वीकार करने पर विभाग करने पर तदा आवरणम नश्यत तब वो आवरण शक्ति का विनाश होगा निवृत्ति होगी उस काल। नश्यत बने निवृत्ति होगी आत्मा नीचा स्वभाव आत्मा आत्मा में जो स्वभाव बैठी हुई आवरण शक्ति का नाश होगा। जब आवरण शक्ति चला जाए, चली जाएगी तो विक्षेप शक्ति भी अब मैं मनुष्य हूं नहीं बोलेगा आप क्यों तो आत्मा को ढक दिया था आवरण शक्ति ने तो विक्षेप शक्ति ने भी मनुष्य पना पैदा किया था बुद्धि बनी थी और जब आवरण शक्ति नष्ट हो गया आत्मज्ञान से विभाग होने पर अब विक्षेप शक्ति चली जाएगी उसके पीछे यही कहना है निशंशय न भवती प्रतिबंध शून्य पुष्काल में ये जो आत्मा जो है ना संदेह रहित हो जाता है मैं आत्मा हूँ प्रतिबंध नहीं रहा वहाँ आत्मा का प्रतिबंध क्या था आवरण शक्ति वो नाश हो गई है प्रतिबंध शून्य होता है आत्मा उस काल में विक्षेपणम नहीं तरा यदि चेत मृषा अर्थ में तब मानना कि आत्मा प्रतिबंध शून्य हो गया तब समझना अपने आप समझना प्रतिबंध रहित तो होता है तब, तब होता है तब समझना यदि चेत मृषार्थे विक्षेपणम न यदि झूठा अर्थ जो शरीर आदि में विक्षेप नहीं होता मैंने मैं शरीर हूं ये बुद्धि नहीं होती हो तब समझना आत्मा प्रतिबंध शून्य हो गया उसमें तो आवरण शक्ति नहीं है तब समझना अगर शरीर में मैपना है तो आवरण जरूर है ठीक है विक्षेपणम नहीं तदा यदि चेन मृषार्थे यदि झूठे अर्थ जो है विषय कौन शरीर आदि इसमें विक्षेप नहीं होता हो मैं मानव हूँ पुरुष हूँ स्त्री हूं ये भाव न हो ये भाव से ऊपर उठ गया हो यही विक्षेप है तो यदि नहीं होता है तब समझना आत्मा हमारी जो आत्मा है अब प्रतिबंध रहित हो गया है तब समझना माने आवरण शक्ति नाश है तभी विक्षेप नहीं हो रहा है शरीर बुद्धि नहीं होती है तब समझना की अब ये ठीक है प्रतिबंध रहित आत्मा हो गया ऐसा सुनना वो जो कैसा होता है तो सम्यक विवेक स्फुटबोध अन्य वो कैसा होता है वो आत्मा सम्यक विवेक जो स्पष्ट वो ज्ञान से पैदा होता है आत्माकार वृत्ति सम्यक प्रकार का विवेक विवेक माने कभी कभी हल्का फुल्का होता है जब सत्संग में बैठते हैं सुनते हैं हाँ हाँ मैं आत्मा और ये मैं नहीं, नहीं हल्का होगा थोड़ी देर बाद फिर मैं यहीं आ गया तो सम्यक विवेक नहीं हुआ आपका विवेक तो हुआ कुछ सम्यक विवेक नहीं हुआ ठीक ठीक नहीं हुआ दृढ़ नहीं हुआ है ये जो आत्माकार वृत्ति जो आवरण शक्ति का नाशिका है वो कैसे है सम्यक विवेक और स्फुटबोध जन्यो सम्यक ज्ञान स्पष्ट बोध से जन्य है ये विभज्य दृग्ध्य पदार्थ तत्व दृग पदार्थ और दृश्य पदार्थो को विभाग करके जब प्रतिबंध शून्य तभी होगा यदि विक्षेप न हो तो प्रतिबंध शून्य आत्मा तब हुआ समझना कब जब मैं मनुष्य हूँ युगु न हो तो। क्यों जब तक आत्मा को ढक देती है आवरण शक्ति तब तक मैं मनुष्य हूं यह जाएगा नहीं आवरण शक्ति हट गई हो किस से हटना सम्यक ज्ञान से हटना है उसने अगर आवरण शक्ति भंग हो गया हो तो फिर विक्षेप नहीं रहेगा। शरीर में आत्मबुद्धि चल जाएगी छिन्नति मायाकृत मोह बंधम उस काल में वो जो सम्यक विवेक ज्ञान क्या काम करता है काट डालता है छिदिर द्वेधी करें दो टुकड़ा कर देता है छिन्नत्ती किसको मायाकृत मोहबंधन जब सम्यक ज्ञान उदय होगा आपको मैं सच्चिदानंदन आत्मा हूं शरीर को छोड़कर के आत्मा में ये बुद्धि हो जाए तो वो ज्ञान क्या काम करता है मायाकृत मोहबंधम छिनती माया के द्वारा किया गया जो बंधन था मोहरूपी बंधन शरीर में आत्मबुद्धि मैं ये पुरुष हूँ स्त्री हूँ ये जो भाव ये माया के कारण बना हुआ बंध है ये मोहबंध है इसको काट डालता है जब आवरण शक्ति नष्ट हो जाए तो फिर शरीर में आत्मबुद्धि नहीं होती यही काटना है ज्ञान इस तरह से काटता है बुद्धि अड़ जाती है, ऐसा ये अस्माद विमुक्त से पुनर्न संस्कृति कहा जिससे विमुक्त हो जाए हाँ। फिर दोबारा संसार नहीं होता उसको संस्कृति मान संसार ये अस्माद जिससे विमुक्त हो गया जिस शरीर आदि से एक बार मुक्त हो गया मैं सचिदान आत्मा हूं इसमें पहुंचा है इस भाव में है शरीर से मुक्त हो गया वो उस काल मरा नहीं अभी अन्य की दृष्टि में शरीर है जिंदा है किंतु उसके दृष्टि में अपने को हटा लिया उसने शरीर से आत्मबुद्धि हटा लिया ये अस्मादिमुक्त जिस शरीर आदि से हटने पर हटा हुआ व्यक्ति का पुनर् न समस्ती समस्कृति माने संसार पुनर् न फिर दोबारा संसार नहीं होगा फिर जन्म मरण आदि के चक्कर भी नहीं रहेगा जिस आगे ये जो अज्ञान के बारे में आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति ऐसा मानते हैं अब विक्षेप शक्ति रूपांतर में दिखाती है एक स्वरूप भी होगा उसका ये सबको एक साथ नष्ट करने वाला होता है एक ऐसी अग्नि है ये भारत में तो नहीं है कहीं से लाना पड़ेगा अग्नि है एक अग्नि सारे जितने शक्ति हैं सब को एक साथ जला देगा ऐसा एक आग है आज के विज्ञान बहुत बड़ा हुआ है ना ऐसे अग्नि तैयार कर दिया है मैंने ऐसा नहीं परा एकत्व विवेक वहने दहते विद्या गहनम ह्य शम कि सैन संसम अद्वैत भाव समेयो विवेक वहने दहते विद्या गहनम ह्य शेषम कि संसरण पुनः बीज अद्वैत भाव समुपेयो अश साधक ये जो साधक अवस्था में बैठा हुआ है जो व्यक्ति उसको इदम शब्द से बोला अश्वने का मुमुक्षु होगा इस व्यक्ति का क्या होगा कहते हैं देखो परावर एक एक ज्ञान रूपी अग्नि है दूसरे अग्नि से ये कटने का, वाले नहीं अज्ञान जलने वाला नहीं है एक ऐसी अग्नि है आग है कौन तो सी आग ज्ञान रूपी आग माने कैसा ज्ञान ज्ञानी तो सब है मकान को जानता है तो ज्ञानी हो गया वो ये खेत है जान रहा है ज्ञान हो गया ये भैंस है जगह है जानता है, जानता है? जानता है तो ज्ञानी होता है ज्ञान वाले को ज्ञानी बोलते हैं ऐसे ज्ञान काम नहीं करता परावर एकत्व जीव और परमात्मा में एकत्व माना अहम ब्रह्माष् ऐसा जो ज्ञान ये परावर एकत्व बननी ये ज्ञान रूपी अग्नि ऐसे अग्नि ऐसे अग्नि है ये अग्नि है ये वैज्ञानिक लोग इस अग्नि को पैदा नहीं कर सकते ये अपने तो लगा हुआ साधक भी पैदा करेगा ऐसा बराबर एक तत्व विवेकवन ही कहते हैं जीवात्मा परमात्मा की एकत्व मानना ये अग्नि है हम ब्रह्मास्मि ना हम देह ऐसे भाव में जाना इसको अग्नि कहा है ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि इस अग्नि से ये अग्नि क्या काम करती है हम ब्रह्मास्मि ऐसी बुद्धि को अग्नि कहा यहाँ ज्ञान को अग्नि कहा ये अग्नि क्या काम करती है दहती गहनम अशेषम जैसे लौकिक जो अग्नि होती है ना लकड़ी के ढेर लगाना खूब ढेर लगाना तो थोड़ा, थोड़ी आग लगा देना पूरे लकड़ी जला पाएगी नहीं अग्नि कम है लकड़ी ज्यादा है पूरे लकड़ी जला सकती कि नहीं वो सारी जला सकती वैसे ही अविद्यागहनम ही अशेषम अविद्या रूपी जो जंगल है गहन माने जंगल ये पूरे जंगल को अशेषम दहती वो ज्ञान रूपी अग्नि सारे अविद्या रूपी जंगल को जला डालती। अगर ज्ञान पैदा हो जाए ब्रह्माकार वृत्ति में व्यक्ति पहुंच जाए के दृष्टि में अविद्या का नाम निशान नहीं रहे अविद्या गहनम अशेषम दहती वो अग्नि अविद्या रूपी जो जंगल गहन माने घोर जंगल होता है अशेषम एक भी छोड़ेगा नहीं, सारे पेड़ पौधे मार देगा माने अविद्या से उत्पन्न होने वाले जितने भी विक्षेप थे सब नष्ट कर देगा अविद्या अज्ञान के कारण विक्षेप आ गया विक्षेप क्या है मैं एक पुरुष हूँ न विक्षेप है आत्मा बोलता है मैं पुरुष एक स्त्री हूं मनुष्य हूं ब्राह्मण हूं अमुक हूं ये सब ये विक्षेप है रूपांतर में मान रहा है ये सारे विक्षेपों को नाश कर देगा ऐसी शक्ति है उस ज्ञान इसी को योगा अग्नि भी बोलते हैं कोई कोई योगाग्नि योग रूपी अग्नि तो जलाती है जलाती है माने शरीर को नहीं जलाएगी ये नहीं कि अग्नि जल गई शरीर जल गया ऐसा नहीं माने अज्ञान जल जाता है अज्ञान नाम निशान नहीं गएगा ऐसी अग्नि ज्ञान रूपी अग्नि से अज्ञान का नाश होता है अज्ञान का जितने भी स्वरूप है आवरण विक्षेप मल तीन स्वरूप में है ये अज्ञान तीन रूप में दिखता है मल विक्षेप आवरण वो तो तीनों का नाश कर देगा ये शक्ति है अगर आपको मोक्ष चाहिए तो शरीर भाव से अपने को ऊपर विचार में ऊपर आना होगा ऊपर चलना होगा ये नहीं कि हम आत्माकार वृद्धि में रहने लग जाएंगे, आ, हमारे लिए कोई सेवा कर दे हमको कोई काम नहीं करना पड़े आ, बड़ी नफरत है ये साधब हो गई काम दूसरा कर दे सारे खाना पका करके यही ला के दे दे तो हम ब्रह्माकार वृत्ति में रहेंगे ये जो खाना पका के दे दे अमुक कर दे अमुक कर दे, दे। यही सोच में रहेगा वो ब्रह्माकार वृत्ति तो उसकी होनी नहीं, नहीं है हाँ। यही सोच में चलेगा वो हाँ ऐसा कर दे अभी तक खाना लाया नहीं क्या हुआ हाँ ऐसा नहीं शरीर संबंधी जो लौकिक व्यापार है वो भी होते रहना ये बाहर का काम है अपना काम अपने को करना पड़ेगा घर बार छोड़ के आये हो सब कुछ साधक बने हो कौन करेगा? अपने जीविका के साधन के उपार्जन स्वयं को करना होगा स्वयं निपटारा करना होगा यदि जीना चाहते हो करना पड़ेगा ये निभाते हुए भीतर में आत्माकार वृत्ति अपने को बनाना है यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दे कुछ भी हो चलेगा नहीं ये भी नहीं चलेगा इसको भी स्वयं को निभाना पड़ेगा तो बाह्य व्यापार ये बिल्कुल नहीं होता ये बात नहीं जितने भी महापुरुष हुए हैं बाह्य व्यापार का बिल्कुल अभाव हुआ ये बात नहीं है खाते थे पीते थे रहते थे भक्त बात किए अमु जगह कहीं यात्रा में जाना ये करना होगा ना चलता था उनका किन्तु हम लोग केवल बाहरी हो गए इतने हमारी कमजोरी हो गई वो बाह्य व्यापार को हल्का फुल्का समझते हैं मुख्य रूप से आत्मा के तरफ रहते थे तो महापुरुषों का ये लक्षण तो एक बराबर कब तो विवेक बनी जीवात्मा परमात्मा दोनों की जो एकत्व ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मी इसमें पहुंचना इस भाव में जाना ये आत्मज्ञान बोलते हैं एकत्व ज्ञान सामान्य दोनों ज्ञान है ब्रह्म माने भगवान जीव माने ये जो यहां भीतर में भाष रहा है अपना ज्ञान तो सभी को ही है मैं हूं यहाँ ये ज्ञान है जीव रूप से ज्ञान तो है और जितने भी आस्तिकवाद है कोई भी हो भगवान है इतनी बुद्धि होती है हो लोग दिखाते भी है भगवान ऊपर है हम यहाँ माने हम भी हो गए भगवान भी हो गए ज्ञान तो दोनों का है इससे मोक्ष नहीं हो रहा क्यों भेद ज्ञान है मैं भिन्न हूं भगवान भिन्न है इससे मोक्ष नहीं होगा अगर अविद्या को गला घोटना है तो अहम ब्रह्मास्मि इसमें जाना होगा एकाएक ब्रह्माष्टमी दृष्टि भी नहीं बनेगी कैसे कितना साहस करेगा इतना बड़ा साहस नहीं कर सकता हाँ शास्त्रीय ढंग से जो चला होगा शास्त्र में तत्व अयम आत्मा ब्रह्म ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं शास्त्रीय ढंग से चलने वाला व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि के भाव बना सकता है अगर शास्त्र संस्कार जिसको नहीं होगा अहम ब्रह्मास्मि बोल बेटे अरे हम कहा छोटे सबसे छोटे और कहा भगवान कहाँ एक होना हम माने वो शरीर को लेकर के बोलता है उस काल में मैं माने शरीर विशिष्ट तुच्छी दासाम दास क्या नाम रखते हैं हाँ, दासों का भी दास ऐसा ना भगवत बुद्धि होगी हम ब्रह्मास में होना होगा शास्त्रीय ढंग से चला होगा वेद पड़ा है और वेद अपौरुषेय है स्वतः प्रामायण्य है उसमें उसी में वाक्य आता है वेद में क्या आता है अहम ब्रह्मास तत्व कहाँ ये वेद तो इसके आधार पर चलने वाला व्यक्ति इस भाव को बना सकता है जीवात्मा परमात्मा की जो एकत्व ज्ञान रूपी विवेक रूपी अग्नि है अविद्या गहनम अशेषम अशेषम अविद्या गहनम संपूर्ण रूप से अविद्या रूपी जंगल को नष्ट कर देता है फिर अज्ञान नहीं रहेगा कहते हैं किम सियात पुनः सम शरण से बीजम अद्वैत भाव समूपेयषो अस् अब ये जो अद्वैत भाव समूपेयषो अद्वैत भाव को प्राप्त करने की जो इच्छुक है उसको इसका हाँ अद्वैत भाव चाहता है उसके लिए किमसयाद पुनः संसरण से बीजम अब उसके, उसके संसार का बीज अज्ञान से क्या लेना देना अज्ञान तो संसार का बीज है ना जन्म जन्मवर्ण के चक्कर का बीज है उससे क्या लेना इसको किसको अद्वैत भावम समुपे इसको अश्य जो अद्वैत भाव को प्राप्त करने की इच्छुक है इसको इस व्यक्ति को साधक को ये संसार का बीज लेकर क्यों बैठेगा हो? इसलिए हटाएगा उसको संसार का बीज क्या है वो अज्ञान उसको क्यों लेगा वो वो अद्वैत भाव में जाना चाह रहा है और ये द्वैत भाव में लाने के लिए है संसार का बीज है अज्ञान वो क्यों लेगा वो नहीं लेगा जिसको टीवी का रोग नहीं है टीवी की दवाई क्यों खाएगा वो नहीं खाएगा जिसके टीवी का रोग है वो खाएगा दवाई उसका सेवन वही करेगा दूसरे व्यक्ति नहीं करेगा जिसका पेट दर्द न वो पेट दर्द की दवाई खाएगा वो अद्वैत भाव में जाना की इच्छुक है व्यक्ति अब वो वो जो संसार के कारण अविद्या को पकड़ के बैठेगा वो वो तो त्याग देगा नहीं, अहम ब्रह्मास्मि हूँ वहां बैठेगा वो मैं एक मनुष्य हूं इस भाव में नहीं बैठेगा वो व्यक्ति अगर अद्वैत भाव में जाना चाहता है तो मैं एक मनुष्य हूं इस भाव में नहीं रहेगा वो तो अहम ब्रह्माष्टमी इस भाव में रहेगा जब अहम ब्रह्माष्टमी इस भाव में गया तो जीव और परमात्मा के ऐक्य ज्ञान होता है वहां वास्तविक दृश्य करेगा तो अविद्यापी सारे जंगल का नष्ट करते जाओ अज्ञान रूपी जंगल नष्ट हो जाएंगे फिर देहात में बुद्धि उसकी नहीं होगी। हो ग आवरण निवृत्ति सम्यक यदार्थ दर्शन तीया ज्ञान विनाशस तद्वद विक्षेप जनित दुःख निवृत्ति आवरण सेवृत्तीवती सम्य पदार्थ दर्शन तीया ज्ञान विनाश तद्पद विष्ठेप दुःख दुख देखो सम्यक पदार्थ दर्शन त्यक पदार्थ के दर्शन होने से साक्षात्कार होने से आत्म साक्षात्कार जब आपको होगा पदार्थ आत्म साक्षात क्या है दर्शन होना माने अनुभूति होनी दर्शन माने आख का विषय नहीं आत्म साक्षात आत्मा कोई आख का विषय नहीं बनने वाला है बिल्कुल ये बात छोड़ दे अनुभव में आना जैसे दाल में नमक देखो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कटोरे में कटोला, दिखता है क्या किन्तु तो दिखता है नमक किससे दिखेगा जीवा से दिखता वो भी यही समझता है दाल में नमक देखो करके कटोरी में किसी को डाल दिया जाए वो आग से नहीं देखता जिवा में लेता। देखने के अलग अलग साधन होते हैं दाल में नमक देखते समय में जिवा से देखना पड़ता वहां भी देखो का प्रयोग दर्शन प्रयोग होता है दर्शन शब्द का प्रयोग होता है किंतु दर्शन तो है ही नहीं आग विषय नहीं है वहां पर देखना माने अनुभव करो ये अर्थ तो होता है पता करो दाल में नमक है कि नहीं देखना हमारे खाली आंख का ही विषय नहीं बहुत सारे लोग समझते हैं आत्म दर्शन कहा हुआ है। दिखेगा आत्मा जैसे ये मकान दिख रहा है ना वैसे आत्मा दिखेगा हाँ एक लंबा चौड़ा बिल्कुल गलत लंबा चौड़ा आत्मा कभी दिखने वाला नहीं निराकार है तो क्या कहा आपके आंख का विषय बनेगा लोग सोचते है मांग होती है आत्म दर्शन कहा हुआ हमें भी आत्म दर्शन हो जाए मैं तो अलग हुई आत्मा कहीं से आ जाए खड़ा हो जाए हमारे सामने हाथ पैर कुछ करके और हम देखें ये मांग है लोगों की किन्तु गलत मांग है उस ढंग से दर्शन कभी होने वाला नहीं दर्शन होना है तो हृदय के भीतर जैसे आपके एक मनोभाव अभी है एक मैं मनुष्य हूं भीतर आप यही मान्यता बनाए बैठे हैं वही जो मान्यता को बदल करके मैं ही सच्चिदानंद आत्मा हूं ये मान्यता बना दे आत्मदर्शन आपका हो गया अनुभूति में आ गया दर्शन हो गया ये आत्मदर्शन ऐसा है ये नहीं सामने वो आ जाए और हम देखें लंबा चौड़ा कभी होने वाला तो कहते आवरण से निवृत्तिर सम्यक पदार्थ दर्शनता भवती देखो आत्मा का यथार्थ ज्ञान जिस काल में होगा अहम ब्रह्मास्मि बिल्कुल यथार्थ बोध होगा जिस काल में वो जो सम्यक पदार्थ दर्शन से मानी ज्ञान से आवरण से निवृत्तिर भवती आवरण निवृत्ति हो जाती आवरण नहीं रहेगा उस काल अज्ञान को जो ढकने वाला अंश था ना एक टांग टूट जाए आवरण की निवृत्ति होगी अब दूसरा रह जाएगा कौन विक्षेप कहते हैं मिथ्या ज्ञान विनाश तदवद ये दो काम कर देता है आवरण की निवृत्ति भी होती है और मिथ्या ज्ञान का विनाश भी कर देगा कौन सम्यक पदार्थ दर्शन से आत्मदर्शन से आत्मा की अनुभूति जब होती है वह आत्मदर्शन है उससे आवरण की निवृत्ति और मिथ्या ज्ञान का विनाश दो काम हो गया जिस प्रकार हुआ इतना ही काम नहीं होता है वो आत्म साक्षात्कार से एक तो आवरण की निवृत्ति हो गई और दूसरा मिथ्या ज्ञान था क्या शरीर आदि में आत्मबुद्धि थी वो नष्ट हो गई तदव उसी प्रकार विक्षेप जनित दुख निवृत्ति देखो आवरण अंश आता है पहला अज्ञान का ढक देता है उसके बाद में विक्षेप अंश आता है रूपांतर हो जाता है उसके बाद दुख पैदा हो जाता है भय पैदा होता है जैसे रज्जू पड़ी है किंतु आपको पता नहीं रज्जु है कई आपको दिख रहा है सर्प विवेकी की दृष्टि में रज्जू होगी रज्जु तत्व को जानने वाले की दृष्टि में रशी होगी वो किंतु आपको सर्प बुद्धि बन गई पहले क्या किया वो सर्प बुद्धि एकाएक नहीं हुई है रज्जू को ढक दिया अज्ञान में आवरण शक्ति काम कर गई वहां पहले अब रज्जू ढक गया तो क्या दिखेगा वो माने कोई कपड़े से नहीं ढका है अज्ञान से ढका है अज्ञान का ये यह कंश काम कर गया तब विक्षेप अंश वहां दिखाता है क्या सर्प दिखाता है रूपांतर दिख रहा है अज्ञानी काम कर रहा है वहां माने रज्जू को ढकने वाला भी अज्ञान है और सर्प रूप में दिखाने वाला भी अज्ञान तो अज्ञान का ही चमत्कार है दोनों बहुत चमत्कारी है और सर्प वास्तव में होता है नहीं होता है किंतु सर्प बुद्धि आपकी बनी हुई है उस काल में तो आपने लग जाएगा हय सर्प हय सर्प सर्प सर्प वो सर्प पैदा हुआ पैदा ही नहीं हुआ ऐसा सर्प आपको दुख देने का कारण बनता है विक्षेप शक्ति के बाद में दुख पैदा होता आपने अज्ञान से रज में सर्प की कल्पना की सर्प पैदा हो गया आपके दृष्टि में वहां सर्व नहीं पैदा हुआ है आपकी बुद्धि में मन में पैदा हुआ है सर्प वो सर्प आपको भय देने लगता है कहें हवा का झोंक लग जाए ना थोड़ा रसी और ऐसा ऐसा हिलने लग जाए तब तो, तो कहना ही क्या है वहां हिलती है रसी किंतु आपकी बुद्धि ने तो सर्पमार अरे फण उठा रहा है वो तो देखो देखो, देखो। ऐसा बोलेगा फण उठा रहा है मेरे तरफ ही आ रहा दर्शने के लिए आए पैदा होता ये मल तो देखो सम्यक पदार्थ दर्शन यदि आत्मा में आत्मबुद्धि आपकी हो गई वही सम्यक पदार्थ दर्शन है आत्मानुभूति से क्या होता है आवरण का निवृत्ति अज्ञान के एक अंश चला गया और उसके बाद मिथ्या ज्ञान विनाश शरीर में आत्मबुद्धि हो रही और चला गया अब विनाश होगा तद्वतिक जिस प्रकार आवरण की निवृत्ति और मिथ्या ज्ञान का विनाश तद्वत माने उसी प्रकार विक्षेप जनित दुख निवृत्ति विक्षेप शक्ति पैदा होने के कारण जो दुख पैदा हुआ था वो भी चला जाएगा रज्जु में जब रज्जु ज्ञान होगा वो तो तीन काम करता हुआ दिखता है पहले रज्जू में अज्ञान जो हुआ था उसने भी तीन काम किया था पहले रज्जू को ढका एक काम हुआ दूसरा काम रूप में दिखाया तीसरा काम भय पैदा करा दिया तीन काम हुआ था अज्ञान काल ज्ञान काल में भी तीन काम होगा जब रज्जू को रज्जू समझेंगे आप रज्जू को रज्जू समझेंगे जिस काल में तो क्या होगा रज्जू संबंधी कपड़ा हट गया आवरण हटा तभी तो रज्जू रज्जू कह और तो रज्जू के अज्ञान से पैदा हुआ जो विक्षेप था सर्प, वो भी चला गया विक्षेप भी चला गया और तजनित जो दुख था सर्वजनित वो भी चला गया किसके ज्ञान से अधिष्ठान के ज्ञान से तीनों हट गए रज्जू का आवरण हटा विक्षेप भी हटा सर्व बुद्धि नहीं होगी आप वहां रज्जू को रज्जु समझने के बाद में सर्व नहीं कहेंगे आप सर्व नहीं कहेंगे तो दुख भी नहीं होगा सर्वजन दुख क्यों होगा तीनों चले जाते हैं वैसे यहां भी आत्मा का सम्यक ज्ञान होगा अहम ब्रह्मास्मि तो क्या होगा जो आत्मा को ढकने वाले अज्ञान अंश उसकी निवृत्ति होगी आवरण शक्ति चली गई उसके बाद मैं मनुष्य हूं ऐसापना चला जाएगा वो अज्ञान जनित था मनुष्यपना भ्रांति ज्ञान उसके बाद क्या होगा मनुष्योचित जो आपाधापी थी वो चला जाएगी मैं मनुष्य ही नहीं हूं बुद्धि में गए तो मनुष्योचित अब दौड़ना भागना होगा कि नहीं आपसे नहीं होगा तजनित जो कुछ होना था भय्य था अभी वो भी नहीं होगा अब आराम से रहोगे इसलिए आत्मा में आपको बुद्धि करो अपने में आत्मा मैंने ये नहीं समझना कि कोई आत्मा कहीं से आता होगा कहीं होगा गुफा में बैठा होगा ऐसा नहीं कि जो सुनने वाले जो तत्व है वो आत्मा है यहां की कथा कोई दूसरे की कथा नहीं है यहाँ की जो कथा है वेदांत की कथा किसी देवी देवता की कथा यहाँ नहीं होती है आ, ऐसा करो सत्यनारायण की कथा करो ऐसा करो ये करो कुछ नहीं है ये अपनी ही कथा है जो श्रोता और बक्ता इसी की कथा है और यहां पर अगर सही ढंग से आप वहां पहुंचे तो आपकी बड़ी प्रशंसा होती है अगर अपने आप में पहुंचे आप बड़ी प्रशंसा तो अपनी प्रशंसा अच्छी हो। और शरीर में जरा उतर जाते हैं तो शास्त्र तो छोड़ेगा नहीं चाहे मानो जिंदा भी कर देता है अगर विवेक से जो अपने आप में पहुंच गया उसके लिए तो इतनी प्रशंसा कर देते हैं ज्ञानी की तो प्रशंसा ही है, है अगर कहीं गलती से नीचे उतर गया तो निंदा करने भी नहीं छोड़ेगा शास्त्र माना नीचे मत उतरो आप में बैठो यहां की कथा ऐसी कथा है आ, कोई देवी देवता स्वर्ग नरक कुछ नहीं है उनकी कथा यहाँ है वो चाहिए तो आपको पुराण आदि के सहारा लीजिए आप वहाँ मिलेंगे सब वो ऐसी एक संतोषी माता पैदा हो गई आ, ऐसा सारे <laughs> के सारे शीतला देवी पैदा हो गई वहाँ और इसको छपा करके प्रचार करोगे तो तुम्हारे लिए भी ऐसा होगा पुत्र पैदा होगा यह सब उधर मिलते हैं सारे नहीं है सब ये तो वस्तु कवन वाला ग्रंथ है वास्तविकता के है वो वाला वेदांत ठीक आगे कहते हैं आगे अधिष्ठान का निरूपण करते हैं माने जहां पर आपको भ्रम हो रहा था ना मैं शरीर हूं ये बुद्धि हुआ था कल्पना हो गई थी कल्पना बिना अधिष्ठान का कल्पना ही होती अब समझिए कि मैं शरीर हूं करके कहा हुआ है अब अब टोलेंगे अधिष्ठान क्या होगा जैसे सर्प की कल्पना करने के लिए रज्जू की जरूरत होती है रज्जू समझ करके नहीं होती है किंतु रज्जू चाहिए वहां अगर रशी नहीं हो तो सर्प की कल्पना नहीं होती है मरुभूमि न हो जल की कल्पना नहीं कर सकता अधिष्ठान चाहिए ये जो मैं मनुष्य हूं ये बुद्धि हो रही ये कहां हो रही है ये विचार करना चाहिए यह बुद्धि कहां बनी है यानी इसका कल्पना का अधिष्ठान क्या है उसका रूपण करते हैं यहाँ मैं मनुष्य हूं ये कहने के लिए भी आत्मा की जरूरत है अगर आत्मा न हो तो मैं मनुष्य हूं कह नहीं सकता आत्मा में कल्पित है मनुष्यत्व आत्मा में कल्पित है तो अधिष्ठान आत्मा सिद्ध करना है तो कहते हैं तत्य दृष्टम सम्यक रज्जु स्वरूप विज्ञान तस्वस्त सतत्व ज्ञात बंध मुक्त विदुषा एक दृष्ट सम्यग्रज्जु स्वूप विज्ञा तस्वस्त ज्ञातव्यं मुक्त विदुषा ये तीन को देखा है विद्वानों ने ये तीन को देखा है विदुषा ये तत् तृतयम दृष्टम ये तीनों देखा है सामान्य देखा कहा देखा है तीनों माने क्या आवरण और विक्षेप और मल रज्जु में सर्पब बुद्धि होते समय तीन कार्य दिखाई देता है रज्जु नहीं है ऐसा ज्ञान होता है रज्जू डा हुआ आवरण काम कर रहा हुआ रज्जू ढक गए और विक्षेप हो गया विक्षेप क्या सर रूप में दिखना और मल है तर्जन्य दुखादि होना मल विक्षेप आवरण तीनों केवल रज्जु ढक गई हो इतना ही नहीं रूपांतर में दिख भी रहा है वो भयंकर वगैरह के दिख रहा है हाँ और जो रूपांतर ऐसा भयंकर हो गया तर्जन्य दुख भी है मल विक्षेप आवरण तीनों काम कर रहे हैं आवरण अंश है, है रज्जु है ये बुद्धि नहीं होती है रसी है ऐसी बुद्धि नहीं होती उसका यह आवरण अंश काम करता है रसु पड़ी है किंतु बुद्धि नहीं होती हमारी यह आवरण अंश और यह सर्प है ऐसी बुद्धि हो रही है विक्षेप अंश और तजंग जो दुख हो रहा है सर्प की मान्यता के बाद में दुख ये मल अंश तीन अंश देखा है लोगों ने जहां अज्ञान होता है वहां तो तीन अंश काम करते है और जहां ज्ञान होता है वहां भी तीन अंश होता है रज्जू का ज्ञान जब होगा जिस काल में रज्जू संबंधी आवरण अज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा और झूठा ज्ञान हुआ था कौन सा ज्ञान सर्प का ज्ञान वो रहेगा कि नहीं रहेगा वो भी चला गया विक्षेप गया और सर्प जब चला गया तो सर्प जब में दुख होगा कि नहीं होगा तीनों नहीं बता तीनों नहीं अज्ञान होने पर यह तीनों देखा मल विक्षेप आवरण देखा तीन अंश में काम करता है अज्ञान और ब्रह्मज्ञान काल में तीनों का अभाव देखा आवरण अंश का भी अभाव विक्षेप अंश का भी अभाव मल अंश का भी अभाव ये देखा है कहा देखा कहा देखा कहते हैं उधर गया था दक्षिण भारत में हुआ देखा ऐसा नहीं यहां झूठ नहीं बोलते हैं ये झूठ बोलने वाली प्रथा अलग जगह की नहीं है कहा देखा पूछेंगे तो रज्जु सम्यक रज्जु स्वरूप विज्ञान एक तक त्रितय हमने तीन अंश देखा है जब रज्जु अंश का सम्यक प्रकार से जब ज्ञान होगा रशी में रशी बुद्धि जब होती है ये तीनों का अभाव दिखाई पड़ता है रशि नहीं है ये बुद्धि नहीं रहेगी अब आवरण अंश नहीं होता वहां ये देखा और सर्प भी नहीं दिखेगा इस काल में रज्जु में रज्जु बुद्धि काल में और सर्पजन्य भयभी ने ये देखा कहा देखा सम्यक रज्जु स्वरूप विज्ञाना ठीक ठीक प्रकार से उस रशि को जब जानते हैं तब ये देखा रशि को सम्यक प्रकार से जानना ठीक ठीक समझना ये रशि है ऐसा निर्णय होने पर न रज्जु नहीं है ऐसी बुद्धि रहेगी न सर्व अयम सर्व बुद्धि रहेगी न दुख बुद्धि तीनों चले जाते हैं ऐसा देखा है रज्जू में देखा है क्या तस्मात इसलिए सावधान होना इस अज्ञान से कहते तस्मात वस्तु सतत्व ज्ञातव्यम बंतम उत्तर तात्पर्य क्या निकला विदुषा माने विद्वान जो विवेकी होगा उसको विदुष बोलते हैं, तृतीय विदुषा विद्वान के लिए तो यही कार्य एक कार्य रहता है विवेकी के लिए विदुष मे विवेकी उसके हो वस्तु सतत्व निरंतर वस्तु पर ही चिंतन करना चाहिए जानना चाहिए वस्तु का स्वरूप जानना चाहिए वस्तु का स्वरूप अगर जानेगा तो तीनों पलायन, पलायन हो जाएगा तीनों नहीं है करके बुद्धि रूपांतर बुद्धि तजन्य भयादि बुद्धि सब चले जाए। विदुषा मैंने विद्वान के लिए तो यही कार्य करना होगा तस्माद् वस्तु सतत्वम वस्तु का जो स्वरूप है तत्व न सहितम सतत्वम वास्तविक रूप से जो वस्तु जैसा होगा ज्ञातव्य जानना चाहिए अगर उस वस्तु का ज्ञान होगा तो क्या फल मिलेगा बंधभ मुक्त बंधन से मुक्ति होगी आपकी जैसे रज्जु ज्ञान काल में अब बंधन नहीं रहेंगे दुखाधि बंधन कल्पित ने दिया था वहां सर्प की कल्पना की आपने सर्प था ही नहीं वो जो पैदा ही नहीं हुआ सर्प आपको कष्ट दे रहा सर्प पैदा हुआ नहीं वास्तव में वहां अगर सर्प पैदा हुआ हो तो ज्ञान से चला भी नहीं जाता तो ऐसी स्थिति हो जाती झगड़ा बहुत चलता वस्तु तो होने की कोई जरूरत नहीं झगड़े के तो कहते हैं एक एक घर में पति पत्नी थे दोनों लड़ते रहते बड़ी लड़ाई होती पड़ोसी ने सुना आज भी लड़ रहे कल भी लड़ रहे क्या बात है जोर जोर से लड़ेंगे जब भी मौका मिले काम धाम हो काम समाप्त तो होगा एक जगह बैठोगे लड़ाई से एक दिन पड़ोसी आया भाई पूछा क्यों लड़ रहे हो तुम लोग तो अपने उन्होंने कहा कि हम अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहते हैं पुत्र पति बोलता है पत्नी कहती है इंजीनियर बनाना चाहती हूँ तो उसने सोचा कोई लड़का होगा इसका तो ये डॉक्टर बनाना चाह रहा है उधर भेजना चाहता है उस लाइन में और ये इंजीनियर लाइन में भेजना चाहती है तो उसने कहा आगे बेटा कहाँ है आपका जो लड़ाई हो रही आप है आपकी कहाँ है बोला फायदा ही नहीं हुआ <laughs> बेटा पैदा नहीं हुआ है अगर होगा तो मैंने जो बेटा पैदा ही नहीं हुआ माँ बाप को लड़ा रहा है और पड़ोसी को भी परेशान कर रहा है वस्तु होना कोई जरूरी नहीं है रज्जु में सर्प होता ही नहीं है किंतु कहाँ तक पहुंचा दे वो सरपा जो पैदा न हुआ सरपा बुद्धि आपकी बन गई सर्प है करके मान्यता बना दी आपने बनाने पर भय तो होगा ही कांपने लगे और कहीं जो हवा के झोंक से रसी हिलने लग गई तब तो आप सोचेंगे कि बस सर्प फण उठा रहा है मेरे तरफ आधेरा आधेरा हो रहा था तब तक आप दौड़ पड़े नीचे खड्डा था गए पैर टूट गया यहां तक हो सकता है पैर टूट सकता है यहां तक कर सकता है वो सर्प कोई भी घटना घटा सकता है किंतु स्वरूप है नहीं होता बड़ी शक्ति है इनमें होना जरूरी नहीं है मन में यदि आ गया तो कर देता है काम इसलिए आत्म विचार में ही व्यक्ति को लगना चाहिए हाँ अन्य चिंतन में नहीं लगना चाहिए अन्य चिंतन इतने खतरनाक है आपको गिराने के लिए है ये कहा बंद भीमुक्त है ये बिरसा बंद से मुक्ति के लिए बंधन कोई भी नहीं चाहता बंधन से मुक्त होना चाहता यहाँ तो बंधन को आपको पता ही नहीं इसलिए आप चल रहे हैं अगर पता लग जाये ना किस तरह से मैं फंसा हुआ हूं फिर बिल्कुल एक क्षण भी आप इसमें न रहना चाहें ऐसी स्थिति है किन्तु आपको पता ही नहीं है मैं बंधन में ये भी मालूम नहीं है अगर मालूम हो ना तो कुछ प्रयत्न करने लग जाते आप यहां से हटने के लिए जहां आप बैठे हैं वो सकल अगर आपको दिखने लग जाए जहां बैठना पड़ रहा है कहां बैठे हुए हैं शरीर में है ना ये कैसा है शरीर छोटे छोटे हड्डी के खंबा बना दिया वो भी कच्ची हड्डी कोई हड्डी नहीं कच्ची हड्डी है जहां आप बैठे हुए हैं वो स्थान और नसों से बांध दिया है ये जोड़ होते हैं नसों से बांध लेते हैं और उसके ऊपर में मांस लेमान कर दिया है प्लास्टर चढ़ गया मांसला उसके ऊपर में चमड़ी का रंग रोगन हो रहा है काला गोरा पाना चमड़ी का है है, अगर भीतर की चीज बाहर दिखने लग जाए तब यहां से कुछ बहराग आ जाएगा, अभी तो दिखता ही नहीं और एक थैला ऐसा लटका दिया है चक्की और पिशाब भरा हुआ कहेंगे और इधर एक थैला है जिसमें कफ भरा हुआ है और एक थैला ऐसा है पित्त भरा हुआ है यार कई चीजें यहां जो तो कभी कभी उल्टी के समय कडवा कडवा नहीं लगता माने इतने दुर्गंध से मैं बैठे हुए हैं किंतु आपको पता ही नहीं मैं कहां बैठा हूं अगर पता लग जाए तो कुछ हटने का प्रयास करें पता ही नहीं आपको बिल्कुल शराब पी करके मस्त जो हुआ व्यक्ति है उस ढंग के आपका जीवन है इससे अलग होने की चेष्टा ही नहीं इसको पता लगे ना थोड़ा तो अलग होना फिर प्रयास करे वो सत्संग में जाते हैं होता है जैसे शराबी होता है ना चलेगा झूमता हुआ कुछ आता बता नहीं चल रहा है कभी कभी थोड़ा सा होश आता है उसको हाँ थोड़ा फिर तब तक फिर वो फिर उसी में जाता है वैसे सत्संग में जाने पर लगता कुछ है कुछ हम गए ऐसा लगता भी थोड़ा थोड़ी देर में वो मटिया हो जाता है फिर वही पता ही नहीं है अगर आई पता लग जाए तो ऐसे घृणित स्थान से थोड़ा उठना चाहता था। इतना घृणीत है और इसकी स्थिरता भी नहीं है कब धोखा दे ये भी नहीं पता कंपनियों में जो गाड़ियां बनती है उसके तो कुछ गारंटी कार्ड होता है माने अगर वो गाड़ी में टूट फूट हो जाएगा तो कंपनी वाले उसको फिर बदल के देते है ना दूसरी चीज देते हैं किन्तु यहाँ ऐसा नहीं है यहां पर कोई पैसे पुसे मिलना कुछ नहीं गया तो गया अब कब जाए बता दू एक तो ऐसी चीज है अस्थिर है परिस्थिति स्थिति यहाँ की ऐसी है क्या अज्ञान है जो कि किसी को मोह कहते हैं इसको छोड़ना नहीं चाहते छोड़ना माने जार मिलाने के बाद साथ रहने का ये, ये मत समझना कि ऐसा कहा छोड़ देते हैं इसको बस ठीक है जार ऐसा नहीं बताता यहाँ तो ज्ञान ज्ञान चाहिए विवेक से हटना होगा विवेक से हटना आपको तो ये तब तृतयम दृष्टम सम्यक रज्जु स्वरूप विज्ञान ये तीनों चीज देखा है अज्ञान का और आवरण और मल जो तीनों होते हैं मल विक्षेप आवरण तीनों शक्ति का नाश देखा है कहा सम्यक प्रकार से रज्जु स्वरूप का विज्ञान काल रज्जु संबंधी अज्ञान भी नहीं है और रज्जु संबंधी आवरण भी नहीं है रज्जु संबंधी मल भी नहीं है तीनों ने देखा तस्माद ये देखा है इसी दृष्टान्त तो को साथ में रखते हुए वस्तु सतत्व ज्ञातबज दिशा बंदमुक्त वस्तु के जो स्वरूप है सतत्त्व सतत्व मैंने तत्व सतत्वम वास्तविकता जो है उसको जानना चाहिए बंदमुक्ति के लिए विद्वान को विवेकी को ये काम करना चाहिए ऐसा कहा कहते हैं ये जो भी व्यापार करती है ना आत्मा में व्यापार होता नहीं आत्मा एक विघु पदार्थ है और निष्क्रिय है निरवय है काम करने के लिए सावय होना चाहिए सक्रिय होना चाहिए आत्मा निष्क्रिय है व्यापार नहीं होता क्योंकि जितने भी ये व्यापार मैं करने वाला हूं करके अभिमान आत्मा में आता है किन्तु करने वाले दूसरे होते हैं बुद्धि आदमी है आत्मा के सान्निध्य पा करके बुद्धि में चैतन्य भाषण लगता है बुद्धि यद्यपि जड़ है किंतु आत्मा की सामित्य प्राप्त करके वो तो बुद्धि एक चैतन्य गुणों से युक्त दिखाई पड़ती जैसे लोहा स्वतः जलाने की शक्ति नहीं रखता है जलाने का काम नहीं करता लोहा किंतु अग्नि के सामित्य जब प्राप्त करता है संबंध प्राप्त करता है तो लोहा जलाने का काम करता है वैसे यहाँ पर व्यवहार के लिए योग्य हो जाती है बुद्धि आत्मा के सान्निध्य से क्यूंकि व्यवहार करने का काम चेतन का होना चाहिए किन्तु चेतन यहाँ निष्क्रिय है अक्रिय है आत्मा में कोई कार्य होना नहीं है किंतु उस आत्मा के सान्निध्य पाकर के जो हमारी बुद्धि है ना वो बुद्धि वो सारा व्यापार करने वाली होती है और उस व्यापार को अज्ञान से हम अपने में आरोप करते हैं मैंने किया करके किया दूसरे ने वे सब बातें बताएंगे आगे समय हो गया